खास दिल्ली से पधारे हैं ताज होटल में एक अवार्ड के लिए उनको खास इनविटेशन की दिया गया था और उनके पास अब वो अवार्ड आ चुका है और उनके चेहरे पे एक बहुत ही सुंदर मुस्कान है जो वो खुशी जलकाती है कि वो खुशी उनके अंदर है इस अवार्ड को पाने के बाद जो खुशी मिलता है वो खुशी उनके पास है तो हम उन्हीं से जानेंगे इस अवॉर्ड का रहस्य और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहूँगा कि वो अपने बारे में बताएँ आप सभी की तरफ से रीमा जी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया मैं एक्चुअली दिल्ली से आई हूँ मुंबई मुझे यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस तो मुझे कुछ दिन पहले इन्होंने ईमेल मेल भेजा मुझे फ़ोन किया कि आपको चुना गया एक किस अवार्ड के लिए और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्यों <laughs> इतने मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत से बेहतरीन हैं पर उन्होंने क्या नहीं हमने आप पे रिसर्च किया है और आप प्लीज़ आइए तो मुझे एक्चुअली कल आ था फिर मैं कल नहीं आ पाई मेरा काम था तो मैं आ जाई और मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने स्टेज बुला के इतना सब मतलब तीन चार सौ लोगों के सामने अवार्ड दिया मुझे बहुत अच्छा लगा आई थिंक जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर बाबा की मेहर होती है, है ना क्योंकि ये चीज़ें फिर अचानक ही हो जाती हैं और मैं एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज के साथ काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ मैं पहले हैदराबाद में रहती थी और वहाँ पे सिस्टर सरला ने मुझे बुलाया था हैदराबाद से पीआर आर कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए उस टाइम मैं आप में काम करती थी वहाँ पे मैं हेड ऑफ़ मार्केटिंग थी तो मुझे ब्रह्मा कुमारी के वो शांतिपन में आके बहुत अच्छा लगा आपकी जो फ़िलोसफी है आप लोग तो कैसे जीते हो बहुत काम है बहुत पीसफुल है मैं उसको बहुत कोशिश करती हूँ मैं इम्प्लीमेंट करूँ ओबली दुनियादारी में थोड़ी भूल तो हो ही जाती है और पर मैं जब भी मुझे आप लोग बुलाते हो शांतिवन में मैं आती हूँ मैंने लास्ट टाइम विवेक भाई ने मुझे बोला था कि आप आके थोड़ा कुछ डांस करिए हमारे लिए प्रोग्राम एक वो कल्चरल प्रोग्राम था तो मैंने आके कुछ भांगड़ा किया था बल्ले बल्ले वैसे मैं बच्चों के साथ डांस करती हूँ मैं बॉलीवुड स्टाइल भी करती हूँ भागड़ा स्टाइल भी करती हूँ और कभी भी मैं हमेशा ब्रह्मा के साथ जुड़ने में हमेशा बहुत खुश होती हूँ रीमा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको ये अवार्ड दिया गया है खास करके मार्केटिंग के लिए और बहुत सारे लोग हैं लेकिन कुछ यूनिक चीज़ आपके अंदर थी जिसके वजह से आपको ये अवार्ड मिला है और ब्रह्मा कुमारी से भी काफ़ी संपर्क में आप हैं और अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप अटेंड करते हैं और कुछ चीज़ें उनके फॉलो करते हैं पूरी तरह से नहीं भी लेकिन जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं जो आप करना चाहते हैं वो करते हैं और अच्छा फील भी कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि ये जो अवार्ड मिला है आपको ये किस संदर्भ में दिया गया है ये yeah, एक्चुअली आई थिंक सौ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को दिया जाता है अलग अलग कंपनियों अलग अलग इंडस्ट्री से जैसे मैं अभी एक बहुत विशेष कार कंपनी है फॉरेन का कंपनी उसका नाम बेंटले मोटर्स है ये दुनिया की सबसे महंगी कारें बनाते हैं और तो यहाँ पे मैं ब्रांड डायरेक्टर हूँ हेड ऑफ मार्केटिंग और पीआर आर हूँ ये एक्चुअली जॉब मुझे सिर्फ एक महीने पहले मिली और आई थिंक ये जॉब मिलने बहुत लकी है बिकॉज जैसे मुझे ये जॉब मिली मुझे अवॉर्ड मिला तो इसलिए मैं जब आई थी मैं बार बार पूछ रही थी आपने आप मुझे क्यों अवार्ड दे रहे हो <laughs> तो आई थिंक ऐसा कि बाबा की महर है और फिर इन्होंने बोला कि नहीं हम रिसर्च करते हैं हम लिंक पे जाके आपके बारे में देखते हैं हमारी एक पूरी रिसर्च टीम है और फिर हम ज्यूरी हमारी ज्यूरी होती है फिर रिसर्च टीम उनको अपने आ, फाइंडिंग्स देती है और जूरी डिसाइड करती है कि इस बन, इस पर्सन बंदे को अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं तो आई फील वेरी ब्लेस्ड बहुत आशीर्वाद है जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया किस तरह से आपको ये अवार्ड मिला है और आप जिस तरह से मार्केटिंग में अपनी विशेषता दिखाते हुए काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपके कार्य को देखकर लोगों ने इस अवार्ड को आपको दिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है जब हम लोग कार्य करते हैं तो उसके लिए सम्मान मिलता है तो और ज़्यादा खुशी होती है और वह खुशी को आप बनाए रखें ऐसी मेरी शुभ और चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि मार्केटिंग फ़ील्ड में आप काफ़ी समय से है तो मैं जानना चाहूँगा कि मार्केटिंग फील्ड में नए बंदे अगर जो यंगस्टर्स है उनको भी अपना करियर बनाना है तो मार्केटिंग फील्ड में अगर वो आना चाहते हैं तो किस तरह का चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ेगा एक्चुअली मार्केटिंग फील्ड ना बहुत इट इज अ चैलेंजिंग जॉब क्योंकि आप पे कंपनी का जो इमेज है ब्रांड uh, है वो सौंपा जाता है और आप से गलतियां नहीं हो सकती मतलब इसमें मीडिया का भी काफ़ी हिस्सा होता है एडवर्टाइजिंग का हिस्सा होता है कॉन्फ्रेंस में जाके बात करना होता है कस्टमर से मिलना होता है तो सब कुछ बहुत एक्सटर्नल है आप लाइक फेस एंड वॉइस ऑफ द कंपनी होते हो तो मेरी बस यही सलाह है मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के साथ कि आप अपने आप को आगे रखो जो जो हो रहा है ज़िंदगी में चाहे फेसबुक है जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है आप इन चीज़ों के ऊपर रहो क्योंकि ये टूल्स हैं आजकल, कल यू नो यूज़ करने के लिए मार्केटिंग के लिए और सबसे ज़्यादा अहम की बात है जो मेरे लिए बहुत काम कर काम करती है मॉद एन सोशल मार्केटिंग इज़ ह्यूमन टच तो जैसे मैं बेंटली मोटर्स की मार्केटिंग करती हूँ तो मैं पर्सनली कस्टमर्स को फ़ोन करूँगी हमारा कोई भी इवेंट होगा मैं पर्सनली अपने ई से उनको लिखूँगी तो मेरे ख्याल से ये सब जो डिजिटल हो रहा है ये तो हो रहा है बिकॉज ये आज जैसे दुनिया बदल रही ब, बदल के छोटी हो गई है तो ये तो हो रहा है बट आई विल से सब मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को कि ह्यूमन टच इज़ द मोस्ट पावफुल वो तो हमारा एसेंस है ना तो उससे कभी मत जाना ये मत समझ कि मैं अपने कस्टमर को या अपने ऑडियंस को मैं सिर्फ डिजिटल वे में टैप करूँगा ये नहीं होता आपको हमेशा ह्यूमन टच रखना है चाहे आप एम करो चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो ये सारी चीज़ें ठीक हैं पर इसका फाउंडेशन है ह्यूमन टच वो मार्केटिंग में ज़रूर कायम रखना बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रीमा जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और खास युवा जो अपना करियर बनाना चाहते हैं और मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टिप रीमा जी से मिल रहा है कि वो कह रही हैं अब भले ही बहुत अच्छा कोर्स करो डिजिटलाइजेशन की कोर्स करो कोई भी चीज़ें आप करो लेकिन मार्केटिंग में जब आपको आगे बढ़ना है या कस्टमर को अपने साथ रखना है तो ज़रूर आपको जो है पर्सनल ह्यूमन टच करना ज़रूरी है आप खुद फ़ोन कीजिए खुद जाके उनसे मिलिए तो काम आपका जल्दी आसान होगा और अच्छा बनेगा जब तक आप सोचेंगे कि मेल कर दूंगा फ़ोन कर दूंगा मैसेज कर दूंगा इन सभी चीज़ों से कुछ होता नहीं है इसलिए पर्सनल टच जो है बहुत ज़रूरी है बहुत अच्छी बात आपने बताया चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रिमा जी काफ़ी मल्टी टैलेंट हैं और कभी कभी डांस भी कर लेती है बच्चों को भी सिखा लेती हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका जो फेवरेट सॉन्ग है उसके बारे में बताइए और हाल ही में जो इवेंट आपने किया है इस बीच में इस साल के दौरान तो उसके बारे में बताइए। ठीक है थैंक यू वेरी मच हाँ डांसिंग तो आई थिंक मेरे खून में ही है मैं छोटे बचपन से कर रही हूँ और मेरे काफ़ी मैंने कत्थक भी सीखा है भागड़ा भी सीखा है और आजकल जो चला हुआ है बॉलीवुड में उस स्टाइल में करती हूँ बट मेरा बड़ा सबड्यूड स्टाइल है अम, इसमें बड़ी सफिस्टिकेशन है कोई चीपनेस नहीं है मैं वही कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं जायज़ बाले में भी ट्रेंड हूँ तो मेरा अपना ही टेक्निक है मेरे डांसिंग में उछलना नहीं है उसमें टेक्निक है तो अभी मेरा जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट मैंने किया एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था और ये भी पता नहीं भगवान का आशीर्वाद है मैं तो कहूँगी कोई कंपनी है जर्मनी से उन्होंने मुझे ईमेल भेजा और कहा कि रीमा आप बहुत सीएसआर काम करते हो एनजीओ काम करते हो बच्चों के साथ तो हम चाहते हैं कि आप एक और एक एनजीओ है कॉल्ड समर्पण तो मैं उनके बच्चों को सिखाती हूँ तो उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि हम आप एक मूवी बनाएं जैसे मैं माधुरी दीक्षा दीक्षित बनना चाहती हूँ तो एक लड़की को चुनो इस समर्पण से जो आपकी तरह प्रोफेशनल डांसर बनना चाहे तो ये लोग जर्मनी से आए फ्रैंकफर्ट से इन्होंने हाँ वो मैंने लड़की को चुना मुस्कान बड़ी प्यारी बच्ची है समर्पण से तो उसको मैंने ट्रेन किया शूटिंग के लिए और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सीन्स शूट किए कि कैसे वो बैक स्टेज जाती है हम लोग किंगडम ऑफ ड्रीम्स भी गए थे और हम स्टेज पर भी नाचे तो uh, उसका फेवरेट सॉन्ग उस मुस्कान का फेवरेट सॉन्ग था काला चश्मा जो आजकल वर्ड चला हुआ है तो हमने वो रिकॉर्ड किया हमने चिट्टियाँ कलायाँ रिकॉर्ड किया और ये मूवी अब जनवरी में रिलीज़ हो रही है जर्मनी में ऑनलाइन भी रिलीज़ होगी कैसे ये मासूम सी uh, अनाथ बच्ची एक प्रोफेशनल डांसर बन जाती है तो, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना ये फिर मेरे दिल को बहुत छूते हैं इसलिए मैं हमेशा मैं किसी से भी बोलती हूँ आसर आपके पास जब कभी भी कोई चैरिटी प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे मैं किसी गरीब बच्चे का दिल छूलूँ या उसको स्टेज पे ले आऊँ या जैसे मैंने सीतामढ़ी में हज़ार बच्चों के साथ मैं नाची थी इन चीज़ों की जो एक्सपीरियंस होती है ना इसकी सेंसेशन फिर कभी कभी पैसों के लिए कैनॉट इवन ट वैसा you know? सब कुछ नहीं है लेकिन जो हम कुछ करते हैं दूसरों को अगर हम सुख दे पाते हैं खुशी दे पाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो, जो मेमोरी यादें बनी रहती रहें जो मैं बच्चों को सिखाती हूँ और उनके उनका टैलेंट निकल के आता है जब वो नाच रहे हैं इतना अच्छा टैलेंट होता है और जब वो मुस्कुराते हैं उससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती रीमा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए अब दोस्तों वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक कब मैं चाहूँगा कि आप किस टाइप के गाना सुनना पसंद करते हैं मैं मैं हर संगीत तो संगीत है ना पर uh, मुझे बॉलीवुड बहुत पसंद है झूठ <laughs> <जूट> नहीं बोलूंगी <laughs> चिटियाँ कलाईया वे बेबी मेरी चिटियाँ कलाईया वे नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा गीत रीमा जी ने याद कराया और आपने उस गीत का लुफ्त उठाया आनंद उठाया बहुत ही अच्छा आपको भी लग रहा होगा आइए ब्रेक के बाद हम लोग रीमा जी से बात करते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग बहुत सारी बातें उनसे सुन रहे हैं और मैं कहूँगा कि जीवन में समय ऐसा भी होता है कि हर समय हम खुश रहते हैं ऐसा भी नहीं हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो आपके जीवन में संघर्ष कब रहा Uh, संघर्ष तब रहा जब एक्चुअली ऑनेस्टली uh, मैं एक्चुअली एमबीए uh, करना चाहती थी मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहती थी तो मैं अमेरिका गई मेरे पास पैसे नहीं थे मेरे पास सिर्फ तीन सौ डॉलर थे और वहाँ की पढ़ाई बहुत महंगी है पर उस टाइम मैं अपने पेरेंट्स पर प्रेशर नहीं डालना चाहती थी तो उन्हें बोला कि तुम जाओ और देखो अगर तुम्हें तुमसे होता है कि नहीं और वहाँ पर फिर भगवान की मेहर से मुझे एक नौकरी मिल गई फिर मुझे uh, रात को मैं पढ़ती थी दिन को मैं काम करती थी वो थोड़ा टफ था और वो भी फॉरेन कंट्री में ना माँ बाप हैं ना बहन भाई हैं वो दो साल बहुत कठिन थे मैं अच्छा कर रही थी अपने काम में और अपने स्टडीज़ में पर अपनापन नहीं था वहाँ पे और बस जैसे एक मशीन की तरह पढ़ना पैसे कमाना फ़ीस भरना वो दो साल मैं मतलब सैन फ्रांसिस्को में थी मैं यूसी बर्कले में करी थी एम मुझे याद है मैं रोड पर चलती थी और मेरे आंसू निकलते थे पता नहीं क्यों आई थिंक इज जस्ट अकेलापन इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वो एम पाने के बाद इतनी बड़ी नौकरियाँ पाने के बाद मैं हमेशा बोलती हूँ भैया ह्यूमन टच वो बहुत इम्पॉर्टेंट है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि जीवन में ऐसा भी समय आता है जहाँ पर हम लोग स्ट्रगल करते हैं अपने करियर के लिए या अपने आप को बनाने के लिए तो उसमें कहीं ना कहीं हम सभी को कुछ ना कुछ देना पड़ता है और उसके लिए कुछ त्यागना पड़ता है और जब तक हम लोग ऐसे कुछ काम के लिए अपने पढ़ाई के लिए अपना करियर के लिए समर्पण भाव से आगे नहीं बढ़ते हैं तो वो चीज़ें हम नहीं कर पाते तो रीमा जी के साथ भी ऐसा हुआ और उन्होंने उन चीज़ों को दो साल जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और फिर उसके बाद वापस के बाद तो सब अच्छा ही अच्छा है फिर मुझे सिंगापुर में नौकरी मिली फिर सब कुछ फिर कभी मैंने वापस पलट के नहीं देखा और उसके बाद फिर मैंने अपने डांस का करियर भी पकड़ा क्योंकि वो एक्चुअली मेरे अंदर का पैशन है ये तो हम करते हैं ताकि हम एक अच्छी प्रोफेशनल करियर कर सकें मैंने डांस को भी तीन चार साल एक्चुअली अप, मेरी अपनी कंपनी है बॉलीफिट जिसमें कस्ट भी है बॉलीवुड भी है मैंने उसको भी चलाया और फिर वो कंपनी को मैंने बेच दिया और अब मैं चैरिटी के लिए डांस करती हूँ मैं कभी शोज़ भी करती हूँ अब मैंने जर्मन टीवी के साथ प्रोजेक्ट भी किया तो अब मैं समझती हूँ कि सब अच्छा चल रहा है क्योंकि अब मेरी मार्केटिंग करियर भी ऑन ट्रैक आ गई है मुझे अच्छी कंपनी नौकरी भी मिल गई है और मैं अपना डांसिंग पैशन भी वो आई डोंट थिंक मेरी सलाह है सबसे कि अपना पैशन कभी मत छोड़ना इफ़ यू वॉन्ट टू फील योर बहुत ही अच्छी बात रीमा जी आपने बताया कि हम अपने पैशन को कभी ना भूले और उसको कभी ना छोड़े हम उसको समय दें और बीच बीच में हम उसको करते रहें तो वो बना रहता है और उससे बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलता है जितना काम करके आपको खुशी नहीं मिलता है क्योंकि आपका पैशन है तो वो नेचुरली वो खुशी देता है और जितना हो सके हम उसको बचाए रखें और उसको बढ़ाते जाए ऐसा आपका कहना है। अगर तो आपको अपने आप को महसूस करना है तो आपको अपने पैशन से ही जीना पड़ेगा मैं तो जानती हूँ बहुत लोगों को जो पैशन छोड़ते ही नहीं है, वो नौकरी नहीं करते उनको परवाह नहीं है वो भी सही है वो हमेशा खुश रहते हैं पर कभी कभी परिस्थितियाँ आती है कि आपको नौकरी भी करनी पड़ती है तो मैं तो बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं दोनों करती हूँ तो ये ये सलाह है मेरी अच्छा रीमा जी राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं और आप देखेंगे कि आब रोड जो है उसके आसपास में बहुत सारे ट्राइबल मिलते हैं जहाँ पर आदिवासी बच्चे वगैरह रहते हैं तो उन सभी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या उन सभी को किस तरह से वो अपने आप को अपग्रेड करें मेरा यही मैसेज है कि दुनिया बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है और आप ऐसा कोई भी साधन प्लीज़ चूज़ करो या आपके आपके पास हो जिससे आप जो ज़िंदगी में दुनिया में हो रहा है आप उससे अपडेट रहो चाहे वो टीवी है चाहे वो ऑनलाइन है और तो क्योंकि ये चीज़ें अब महत्वपूर्ण हो चुकी हैं नहीं तो आप थोड़ा पीछे रह जाओगे अपने नॉलेज में हमेशा हमेशा पै, आ, पैसे कमाने की बात नहीं है सिर्फ नॉलेज की बात है और उस नॉलेज को यूज़ करो अपना करियर बढ़ाने के लिए लोगों से मिलने के लिए तो फिर आप भी बहुत फुलफिल फील करोगे आ, यही मेरा और ओबियसली ह्यूमन टच तो हमें खोना ही नहीं है तो जहाँ पे आप लोगों की मदद कर सकते हो वो भी करो पर अपने जो प्रोफेशनल करियर का जो आपका नज़ारा है उसको मत खोना क्योंकि फिर आप बीच रास्ते में रह जाओगे तो एक जिंदगी में बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बैलेंस हो पढ़ाई का भी चैरिटी वर्क का भी थोड़ी नॉलेज का भी अडल्ट के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है जब बैलेंस रहता है ना ज़िंदगी में तो आदमी समझता है हाँ मैं ठीक हूँ फिर ऑब्सली भगवान की मेहर है कि कौन सा पासा ऊपर चला जाए आप बहुत बड़े एक्टर बन जाओ बहुत बड़े डांसर बन जाओ फिर आपको दूसरी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है पर जब तक वो मुकाम पर नहीं आते जहाँ आपको दुनिया जानती है किसी वजह से आपको बैलेंस रखना है एक किसी एक चीज़ को नहीं छोड़ना बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो ट्राइबल बेल्ट में हैं आदिवासी हैं अगर वो सुन रहे हैं तो रीमा जी ने कहा है कि आप सभी थोड़ा सा कुछ जो चीज़ें दुनिया में हो रहा है उनकी तरफ उन चीज़ों को भी समझें उन चीज़ों को भी जानें और अपने देखिए कि आप कहाँ पर अच्छी तरह से कर पाते हैं कुछ सीखना ज़रूर है या फिर आप जिस तरह से जो कंपटीशन होते हैं यहाँ वहाँ उसमें भी अपना भागीदारी निभाइए और नया कुछ सीखकर लोगों के साथ जो जिस तरह का जो माहौल बनता जा रहा है उसमें अपने आप को भी अपग्रेड करते रहें तो आप जो है कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर पाएंगे तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा रीमा जिसे कि वक्त हो गया है दी एंड करने का लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज के तौर पर आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है ये सब कुछ करने के लिए वो बताएँ मेरे को मोटिवेशन आई थिंक अपने अंदर से ही मिलता है मैं एक्चुअली ज़िंदगी से बहुत कुछ हासिल करना चाहती हूँ मैं बहुत पैशनेट पर्सन हूँ मैं सुबह उठ के बोलती हूँ मुझे क्या क्या करना है मुझे डांस क्लास भी सिखानी है मुझे काम पे भी जाना है मुझे अपने दोस्तों से भी मिलना है तो वो पैशन ही मेरा मोटिवेशन है और ज़िंदगी के साथ मुहब्बत मायूसी नहीं ज़िंदगी को मोहब्बत से ये ऑबियसली हमेशा नहीं होगा कि चीज़ें आपके मुताबिक जाएंगी पर वो भी तो मज़ा है ना जिंदगी का आपको सरप्राइजेज मिलती हैं आपने हर जो मोड है उसको अपने पॉजिटिव वे स्परिट से लेना है कि ये मेरे नया चैलेंज है इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा हर चीज़ आपके मुताबिक जाएगी तो ज़िंदगी बड़ी बोरिंग भी हो जाएगी थोड़ी तकलीफ़ भी होनी चाहिए उसको तकलीफ मत समझना उसको बस एक ड्रामा जिंदगी का ड्रामा और उसको एंजॉय करना है क्योंकि हमने सब कुछ यहीं तो छोड़ के जाना है ना तो किसी चीज़ से लगाव नहीं रखा कोई नौकरी चली जाए चली जाए कुछ और आ जाएगी। हरीमा <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत ही प्यारा सा मैसेज भी आपके इन शब्दों में आता है कि जीवन जो है आपके जैसा नहीं चलता लेकिन आप अपने जीवन से खुश रहें और ज़िंदगी के साथ मोहब्बत रखी आपने कहा कि जितना आप प्यार करेंगे ज़िंदगी से उतना ही आप खुश रहेंगे और खुशी से हर चीज़ को आप सहज रूप से कर सकते हैं मुश्किलें आएगी लेकिन आपको रास्ता भी मिल जाएगा <laughs> तो चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और रीमा जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ तब तक आप सुनते रहिए रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो जी है क्या